नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हेपी होंगे तो आइए आज शनिवार है और शाम पाँच बज चुके हैं और आप हमारे साथ होते हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में साथियों आज का ट्रेड बहुत ही सुंदर है पैसे वाला है फाइनेंस की बात करता है वित्तीय विश्लेषक जिसको हिंदी में कहा जाता है उसको इंग्लिश में फाइनेंसल एनालिटिक कहा जाता है आइए इस विषय को लेकर बात करने से पहले एक बहुत ही सुंदर कहानी आपको बताते हैं। हैं एक एक सपने से से सफलता तक वित्तीय विश्लेषक की कहानी आपको सुनाते आदित्य शर्मा की। छोटे से शहर उज्जैन में रहने वाले थे आदित्य शर्मा बचपन से ही संख्याओं से अजीब सी दोस्ती रखा करते थे जहां उनके दोस्त क्रिकेट और वीडियो गेम्स में डूबे रहते थे वही आदित्य अखबार के आर्थिक पन्ने पढ़ने में आनंद महसूस करता था उसे समझ नहीं आता था कि बाजार ऊपर क्यों जाता है और कभी अचानक गिर क्यों जाता है लेकिन यही सवाल उसके भीतर एक सपना जगा दिया और वो सपना उन्हें आगे बढ़ने में मदद किया साथियों आदित्य का परिवार मध्यम वर्ग से था और पिता एक साधारण नौकरी करते थे और बड़े सपने देखने की इजाज़त तो थी लेकिन संसाधन बहुत सीमित थे अब बारहवीं के बाद आदित्य ने कॉमर्स चुना और फिर बीकॉम में दाखिला ले लिया कॉलेज के दौरान उसने महसूस किया कि केवल डिग्री काफ़ी नहीं है इसीलिए उसने खुद से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना एक्सेल सीखना और शेयर बाजार को समझना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा टाइम में अब धीरे धीरे इसमें उनकी रुचि बढ़ी मेहनत करते रहे और ग्रेजुएशन के बाद आदित्य ने सी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की तैयारी शुरू कर ली और यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था कई बार असफलता मिली आर्थिक तंगी भी आई लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में एक छोटी नौकरी और रात में पढ़ाई यही उनकी दिनचर्या बन गई और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई साधी CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का पहला लेवल पास करते हैं, उसे एक निवेश कंपनी में जूनियर फाइनेंशियल एनलिस्ट के रूप में नौकरी मिल गई समय के साथ उसने विश्लेषण सटीक साबित होने लगे और उनका जो भी विश्लेषण होता था वो फायदेमंद होता था उसने कंपनी को कई सफलताएं निवेश निर्णय लिए जिससे कंपनी को बड़ा लाभ हुआ बस फिर क्या था कि कंपनी ने उनकी जो है पोस्ट बढ़ाती गई और आज आदित्य एक प्रतिष्ठित यानी एक सम्मानित फाइनेंशियल फॉर्म में सीनियर फाइनेंशियल एनलिस्ट है उसकी सलाह पर बड़े निवेश फैसले होते हैं लेकिन सबसे बड़ी सफलता उसके लिए ये की वो आज भी नए छात्रों को सिखाता है सही सोच लगाकर सीखना और धैर्य यही एक सफल वित्तीय विश्लेषक की असली पूंजी है तो साथियों ये थी कहानी आदित्य जी की आदित्य शर्मा की एक वित्तीय विश्लेषक की सफल कहानी आपको हमने सुनाई तो चलिए वित्तीय विश्लेषक क्या है फाइनेंशियल एनालिस्ट कैसे बना जाता है इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी अभी थोड़ी देर में सुनते रहो मुस्कर रहो करियर ऑप्शन हर शनिवार शाम पांच से छ बजे यार जय रमेश के जुड़िए नमस्कार स्वागत है फिर से आप सभी का करियर ऑप्शन जीवन कौशल एक सुरक्षित प्रतिष्ठित उच्च आय वाला करियर है फाइनेंशियल एनालिस्ट करियर के रूप में वित्तीय विश्लेषक आज के तेजी से बदलने वाले आर्थिक युग में पैसे को समझना उसका सही विश्लेषण करना और भविष्य की वित्तीय योजना बनाना किसी भी संस्था सरकार या व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है इसी जरूरत ने एक महत्वपूर्ण करियर को जन्म दिया है वित्तीय विश्लेषक अगर आपको नंबरों से खेलना डेटा का विश्लेषण करना बाजार की चाल समझना निवेश के सही फैसले लेना और रणनीतिक सोच पसंद है तो वित्तीय विश्लेषक का करियर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है साथियों वित्तीय विश्लेषक कौन होता है इसके बारे में अभी समझ लेते हैं वित्तीय विश्लेषक होता है जो किसी भी कंपनी में बैंक निवेश संस्था या व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करता है और ये सलाह देता है कि पैसे कहाँ निवेश किया जाए कौन सा प्रोजेक्ट लाभदायक होगा कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है जो कि रिस्क कितना है भविष्य में मुनाफा या नुकसान कितना हो सकता है सरल शब्दों में कहें तो वित्तीय विश्लेषक पैसे के भविष्य को पढ़ाने वाला विशेषज्ञ होता है है ना कमाल की बात तो चलिए इसके बारे में जानते हैं साथियों वित्तीय विश्लेषक की मुख्य जिम्मेदारियां होती है एक वित्तीय विश्लेषक के कार्य बहुत ही विविध होते हैं मुख्य जिम्मेवार इस प्रकार होती है कि वित्तीय डेटा का विश्लेषण बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैश फॉलो स्टेटमेंट बजट रिपोर्ट फिर आता है निवेश विश्लेषण शेयर बाजार इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड बाउंड और डेरिवेटिव्स। तीसरा आता है जोखिम मूल्यांकन रिस्क एनालिसिस, निवेश में संभावित नुकसान का आकलन आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रभाव रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट बनाना निवेशकों को सलाह देना बाजार और अर्थव्यवस्था पर नजर रखे रहना जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट सरकारी नीतियों का प्रभाव तो ये सारी चीजें जो है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को अच्छी जानकारी में होना चाहिए और ये चीजें करने आना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुन रहे हैं जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कुराते रहो तौर दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी आंधी आ रहा है रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी आंधी आ रहा है जाने कहाँ है वो साथी रहा रा है रात और दिन बग मन मेरा ठोकर खाए चांद सूरज भी न दिखाए पग पग मन मेरा ठोकर खाए चांद सूरज भी न दिखाए ऐसा उजाला कोई मन में समाए से पिया का दर्शन मिल जाए रात और दिन दिया गले मेरे मन में फिर भी अंधी आ रहा है जान कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजी आ रहा है रात और दिन गहरा ये भेद कोई मुझको बताए किसने किया है मुझ पर अन्याय गहरा ये भेद कोई मुझको बताए किसने किया है मुझ पर अन्याय जिसका होती वो सुख नहीं पाए ज्योत दिए कि तुझे घर को सजा रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधी आ रहा है जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन है रात और दिन किसी को नजर कौन दिशा है मेरे मन की डगर खुद नहीं जानू ढूंढे किसी को नजर कौन दिशा है मेरे मन की डगर कितना अजब ये दिल का सफर नदिया में आए जाए जैसे लह रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है रात और दिन क्या आप अगला कदम बढ़ाने के में एक प्रस्तुत करता है मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बात कर रहे हैं वित्तीय विश्लेषक के बारे में साथ ही इसमें अलग अलग प्रकार भी होते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसको कहते हैं तो वित्तीय विश्लेषक कई प्रकार के होते हैं जैसे कि एक सबसे पहला आता है आ, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कंपनी के शेयर का विश्लेषण करना बेचना सेल करना खरीदना और उसे होल्ड पर रखना तो ये तीन बाय सेल एंड होल्ड की सलाह देने वाले ये पहला वाला है दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट तो यहाँ पर बात आती है जो लोग बड़ी डील्स और मर्जर और एक को कहते हैं इसको करते हैं आई की तैयारी करते हैं तो ये चीज यहाँ पर दूसरे सेगमेंट में दूसरे टाइप में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट में आता है तीसरा एक आता है जहाँ पर रिस्क एनालिस्ट यानी यहाँ पर ये जो टाइप है ये थोड़ा सा यूनिक भी है बैंक और फाइनेंशियल संस्थानों में क्रेडिट और मार्केट रिस्क का विश्लेषण करना कि कभी मार्केट गिर सकता है कभी मार्केट उछाल सकता है इसकी पूरी रिस्क मैनेजमेंट को समझने वाले को रिस्क एनालिस्ट कहते हैं चौथी बात आती है साथियों फोर्टफोलियो मैनेजर अब ये फोर्टफोलियो मैनेजर जो है ये बड़े निवेश फोर्टफोलियो को मैनेज करना जैसे किसी के पास करोड़ों रुपए हैं और वो म्यूचुअल फंड्स में शेयर मार्केट में एस में अलग अलग जगह पे रखता है तो उसकी फोर्टफोलियो को मैनेज करना तो इसको एसिस्ट भी करते हैं कैफी लोग और कई लोग जो है थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो हर साल आपने कंपनी में निवेश किया दूसरे साल दूसरे में ऐसे करके और किसी के पास थोड़ा बहुत अमाउंट होता है वो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे निवेश करना चाहते हैं तो ये सारे में एक व्यक्ति को अगर वो कितने कागज जमा करेगा डेट एक्सपायरी कब होगा क्या उसमें सब अगर देखते बैठेगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा लेकिन ये जो एनलिस्ट होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर ये उस एक एप्लीकेशन के माध्यम से आज सारी चीजें जो है वो मैनेज हो रही हैं और अच्छे से इन चीज़ों को किया जा रहा है पांचवी बात आती है कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट। तो यहाँ पर बात आती है ये जो पांचवा स्टेप है पांचवा टाइप है कंपनी की आंतरिक वित्तीय योजना बनाना लागत कम करना और मुनाफा बढ़ाना तो यहाँ पर आप देखेंगे कई बार किसी कंपनी में अगर आपने काम किया हो अगर नहीं भी किया हो तो आपके पिताजी से कभी आपने बात सुनी होगी इस तरह की कि कई बार पिताजी या परिवार में इस तरह की बातें होती हैं आजकल कंपनी जो है फाइनेंस एनालिस्ट कर रही हैं और हमारे जो खर्चे हैं यानी जो बिना काम के खर्चे होते हैं वो चीज़ें धीरे धीरे कंपनी कम करने लगती है या ये भी हो सकता है कि कंपनी में जो और डस्ट होती है या कचरा होता है वेस्ट है वो भी ऐसे ही कई रख दिया जाता है लेकिन अगर उस पर एक आदमी को लगाया जाए वेस्ट में से भी कुछ चीज़ें अच्छी निकल के उसको बेच दिया जाए तो उससे भी बेनिफिट हो जाता है जैसे एक बार रेलवे की बात हुई थी और रेलवे में जब शायद आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा रेलवे का जो बंगार है यानी जो लोहे काम के नहीं वो फेंके पटरी के आस ही पड़े होते तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो पटरी के आस पड़े हुए बंगार को इकट्ठा करके भी करोड़ों रुपए रेलवे को मैनेज करने पर फ़ायदा हुआ है तो इस तरह की ये चीज़ें भी यहाँ पर कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट में ये टाइप में भी काम किया जाता है तो वन जो वेस्ट है उसको कम करना और जहाँ बिजली की ज़रूरत नहीं वहाँ बिजली के ना उपयोग करते हुए उसकी बचत भी की जा सकती है तो छोटी छोटी बचत का या आदतों में बदलाव करके या चीज़ों को सुव्यवस्थित करके भी फाइनेंशली अच्छा मुनाफ़ा बना सकते हैं तो ये थी कुछ बातें ये टाइप की तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए आवश्यक जो योग्यता है उस पर बात करते हैं साथियों जैसे कि पढ़ाई की बात करें तो 12वीं तो आपको जरूरी है ट्वेल्थ पास हो जाए उसके बाद कॉमर्स या मैथमेटिक्स के साथ बेहतर आप आगे बढ़ सकते हैं फिर ग्रेजुएशन बी कॉम फाइनेंस या फिर बी एस इकोनॉमिक्स का आप पढ़ाई कर सकते हैं इसके बाद जब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एम बी ए फाइनेंस एम कॉम एम का पूरा कर सकते हैं अच्छा ये सारी पढ़ाई होने के बाद आपको प्रोफेशनल कोर्स और सर्टिफिकेशन की भी जरूरत यहाँ पड़ती है क्या होता है आजकल पढ़ाई तो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई जाती लेकिन प्रोफेशनल कोर्सस में Uh, कुछ खास स्पेशलाइजेशन की बात होती है इसलिए भी आज के समय में uh, स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो एक सफल वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए आपको डिग्री के साथ साथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बहुत मदद करता है जैसे कि CFA एफ ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है ये तीन लेवल में पूरा होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कोर्स को मान्यता है F.R.M. आर एम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी एक कोर्स है जो आपको इंटरनेशनली सम्मान देता है C.A. ए चार्ट अकाउंट अकाउंटिंग और टैक्सेशन में विशेषज्ञता हासिल होती है तो ये भी आप कर सकते हैं एन एस सी बी सर्टिफिकेशन शेयर बाजार से जुड़े कोर्सेज होते हैं इसमें भी आप मास्टिकल के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं फाइनेंस में एक अच्छा करियर मुकाम हासिल कर सकते हैं तो साथियों आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं जीवन कौशल इसी कार्यक्रम सुनते रहोज रहो। पिंज रे के पंच जाने को बाहर से तो खामोश रहे तू बाहर से तो खामोश रहे तू भीतर भीतर रोए रे ए भीतर भीतर जाने को कह न सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या दानी रे कह न सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे विधि ने तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डुबोए तेरा दर्द न जाने को तेरा दर्द न जाने को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 पत्थर का देश है पगले कोई न तेरा होए तेरा दर्द न जाने कोय पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोए तेरा दर्दन जाने नमस्कार फिर एक बार स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम में साथियों हमने योग्यता के बारे में बातें की पढ़ाई के बारे में बातें की अलग अलग कोर्सेस के बारे में बातें की एक फाइनेंशियल एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं इसकी पढ़ाई की हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है अब बात प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी एक अच्छा वित्तीय विश्लेषक बनने के लिए केवल पढ़ाई नहीं बल्कि कई स्किल्स जरूरी है विश्लेषणात्मक क्षमता जटिल डेटा को सरल बनाना दूसरा है गणित और संख्या की ज्ञान नंबरों से डर नहीं दोस्ती होनी चाहिए साथियों टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो एम एस एक्सएल एडवांस पावर बी और फिर पाइथॉन आर एडवांस लेवल पर भी आप इन चीज़ों को सीख के रख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो अपनी रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से समझना समझाना समय प्रबंधन डेडलाइन से काम शुरू करना होता है साथियों तो ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको फाइनेंशियल तो तो मुझे अब इस चीजों को लेकर कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है तो यहाँ आपको बताऊंगा मैं भारत में वित्तीय विश्लेषकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही खास करके ऐसे सेक्टर में जहाँ बहुत ऐसा और सम्मान मिलता है वो सेक्टर है एक तो बैंकिंग सेक्टर जहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दूसरा है फिनटेक कंपनियाँ तीसरा स्टार्टअप्स जहाँ होती है वहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ती है शेयर बाजार में आपकी बहुत ज़रूरत है म्यूचुअल फंड कंपनियों में आपकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और आज तो आप देखते हैं इंश्योरेंस कंपनियाँ बहुत बूम कर रही हैं आप देखेंगे जितने भी कॉपरेट कंपनीस है तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी उनका एक नया जो है कंपनी बनी होती है और उसमें वो लोग काम करते हैं अभी टाटा बिरला जियो हो गया महिंद्रा हो गया ये सारे कॉपरेट कंपनीज आज इंश्योरेंस कंपनियाँ को लेकर चलती हैं तो इसीलिए भी आपका यहां पर बहुत ज़रूरी डिजिटल इंडिया और फिनटेक क्रांति ने इस करियर को बहुत मजबूत किया है और सर, बहुत है है अच्छा इसके इसके बाद बाद पर ये करियर रुकता नहीं विदेश में भी मिलते हैं। साथियों वित्तीय विश्लेषक के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार अवसर प्राप्त होते हैं जैसे कि आप यूएसए में जा सकते हैं यूके में कनाडा में सिंगापुर में दुबई में सी एफ ए जैसे कोर्स अंतरराष्ट्रीय नौकरी में बहुत मदद करते हैं तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट है साथियों आप एक बार इस चीज को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी सवर जाती है <laughs> तो आई आगे बढ़ते हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो मस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे साथियों यहां पर मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में अब हमने बहुत सारी चीजें देखी है स्काई इज द लिमिट स्कोप्स बहुत ज़्यादा है अब आप सोच रहे हैं सर सब तो बता दिया लेकिन पैसे कितने मिलेंगे <laughs> जी हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं मैं आपको पैकेजिंग के बारे में बताता हूँ और ग्रोथ के बारे में साथियों जैसे सभी करियर आप शुरू करते हैं तो फ्रेशर्स को जैसे कम मिलता है वैसे यहाँ पर फ्रेशर्स को भी अच्छी खासी पेमेंट मिलती है चार से आठ लाख रुपया हर साल आपको पैकेजिंग मिल जाती है अनुभव के बाद ये सीधा डबल हो जाते हैं यानी बारह से पच्चीस लाख प्रति वर्ष ठीक है डबल या टिबल भी हो जाता है फिर अगर आप टॉप लेवल पर पहुँच जाते हैं अच्छी एनाल करते हैं तो एनलिस्ट बनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको याद करो आपका पैकेजिंग जो है पूरे साल का 40 लाख से 1 करोड़ तक का हो जाता है और ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंड्स जैसी चीजों में लोगों को पेमेंट मिल रहा है विदेशियों में सैलरी और भी अधिक होती है साथियों और बात करिए करियर ग्रोथ और प्रमोशन की तो एक वित्तीय विश्लेषक का करियर ग्राफ बहुत तेज होता है जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट एसोशिएट पोर्टफोलियो मैनेजर सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये सारी चीज़ें हैं अगर इस करियर की चुनौतियों की बात करूं मैं तो कई बार करियर तो अच्छा ही होता है लेकिन चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं जहाँ तो आप पर आपको तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस करियर की तरह अनेक अलग अलग करियर में जैसे चुनौतियाँ होती है यहाँ ये होता है कि लंबा कार्य समय होता है आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है थोड़ा दबाव भी ज़्यादा रहता है क्योंकि पैसे ज़्यादा मिल रहे तो दवा होगा ही लगातार अपडेट रहना पड़ता है गलत निर्णय का बड़ा नुकसान भी होता है लेकिन जो लोग इस फील्ड में रुचि रखते हैं उनके लिए ये चुनौतियाँ अवसर बन जाती हैं और वो अच्छी तरह से करते भी हैं किन लोगों के लिए ये करियर सही है अगर उसके लिए बात करूँ मैं साथियों जिन्हें नंबर पसंद है जिन्हें अर्थव्यवस्था में रुचि है जो लोग टर्म सोच सकते हैं जो रिस्क समझते हैं जो सीखते रहना चाहते हैं छात्रों के लिए स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन की बात करूं तो एक तरीका ये है कि आप बारहवीं में मैथमेटिक्स कॉमर्स चुने ग्रेजुएशन में फाइनेंस इकोनॉमिक्स चुने इंटर्नशिप करें और CFA MBA करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ाए बस ये सिंपल स्टेप बाई स्टेप आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए आज आज के के इस में में में जीवन बस इतना ही और आज के समय वित्तीय विश्लेषक का करियर न केवल सम्मानजनक है बल्कि साथियों आर्थिक रूप से अत्यंत मजबूत बना देता है ये करियर उन युवाओं के लिए है जो दूरदर्शी सोच विश्लेषणात्मक क्षमता और अनुशासन रखते हैं अगर आप पैसे की सिर्फ खर्च पैसे को सिर्फ खर्च नहीं बल्कि समझना चाहते हैं तो वित्तीय विश्लेषक बनना आपके जीवन का सबसे सही फैसला हो सकता है तो साथियों आशा करूंगा आज के इस एपिसोड में जहां हमने वित्तीय विश्लेषक के बारे में बातें की फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में बातें की आपको अच्छा लगा होगा तो मैसेज करके बताइएगा और चलिए आप अपना करियर बेहतर बनाए ऐसी शुभ के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले हफ्ते इसी तरह तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो, रहो अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर हर शनिवार हमारे मजेदार और अनुभुरी होस्ट आर रमेश के साथ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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है अपना मुझे बनाया मुझको सा बनानी की बाबा